महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व ठप्त शमोध्याय त्याग की महिमा के विषय में संपाक ब्राह्मण का उपदेश युधिष्ठिर्वाच धन धना च वर्तयनते स्वतंत्रि सुख दुखागमस्ते स्वाम कथम वा पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह धने और निर्धन दोनों स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है भिस्मुवाच अद्राप्युदाती मम इतिहास पुरातनम संपकाने मुक्त न गीत शांतिगते नष्व ने जी कहा युधिष्ठिर इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं जैसे परम शांत जीवन मुक्त संपर्क के ने यह कहा था अब्रविन्मा पुरा कच्चि ब्राह्मण त्याग कृष्यमान कुदारेण कुचले भक्षया पहले की बात है फटे पुराने वस्त्रों एवं अपने दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने जिसका नाम साम्पाक था मुझसे इस प्रकार कहा उत्पन्न इहलोके वह जन्म प्रभृति मानव विविधान्योपर्तन थे दुखानी च सुखानी च इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह धनी हो या निर्धन उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। न सुखम प्राप्य सं झ विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो न वे चरसी आत्मनोवा जे अकामात्मापि सदा दूर मुद्यम तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है अकिचन परिपतन सुखमा स्वादेश अकिचन सुखम से समुतिष्ठ यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख ही अनुभव करोगे क्योंकि तो जो अकिंचन होता है जिसके पास कुछ नहीं रहता है वह सुख से सोता और जागता है लोके थो शेष दुर्लभ सुलभो मत संसार में अकिंचनता ही सुख है वही हितकारक कल्याणकारी और निरापद है इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है सर्वतः न देखता हूँ तो मुझे अकिंचन शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है आकिंचन च राज्यम चुले समय मैंने अकिनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रख कर तोला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिनता का ही पलडा भारी निकला आकिंचन च विशेष सुमहानोदिग्नो हि धनवास्य गाकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विघ्न रहता है मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो नैवास्याग्निर्न चारिष्टो न मृत्यु प्रभु त्यागा त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता उस पर न अग्नि का जोर चलता है न अरिष्टकारी ग्रहों का न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है न डाकू और लुटेरे ही तम वही सदा कामचरम अनुपस्तर्णसायन बाहूपधानम साम्यंत प्रशंसन दिवहुक वह सदा देव इच्छा के अनुसार विचरता है बिना बिछौते के बिछोने के भूतल पर सोता है बाहों की ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं धनवान क्रोध लोभा जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है टेढ़ी आंखों से देखता है उसका मुंह सूखा रहता है भवें चढ़ी होती है और वह पाप में ही मग्न रहा करता है निर्दसन धरोम च क्रुद्धो दारुण भाषिता कस्तमिक्षेत परिदृष्टुम धातु मिक्षति क्रोध के कारण वह ओट चबारता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता है तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा श्रिया हिक्षवासो मोहयत विचक्षण सा तस्तम हरति सारदा नि सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है अथैनम रूपम आनश्च धनमान विन्दति अभिज्ञातो सिद्धोस्म ही ना केवल मानुष फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ कारण त्रिभिश्चित प्रमाद्य सम्रसक्त मनाभोग पितृसान परीक्षण परस्वाम आदा साधु मनते रूप धन और कुल इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है वह भोग में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है क्रांत मर्यादाम आधदानम दान ततस्तः प्रतिषे धन तिरा इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर थे लूट खसोट कर धन ले आता है तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं एवे ताण दुखानिता मानव विविधान्योपद्य गात्र संपी इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं तेजा परम सज्जमाचरित लोक धर्मम अवज्ञा य ध्रुवाणाम अध्रुव ही सह अतः शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रैषण आदि लोक धर्मों की अवहेना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों के विचार पूर्वक चिकित्सा करने चाहिए ना ना नक्तःते विन्दते परम ना न त्यक्तः त्यक्त सुखी भव कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ नो संपकारे संपाके जाओपुर मह्यम तस्मात्ग पर इस प्रकार पूर्व काल में संपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है इस श्री महाभारत शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म संपाक परमढ़ सम्पाक सत्य सप्त्यधिक शतमोह त्याज इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में संपाक गीता विषयक एक अध्याय पूरा हुआ